श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ ग्यारह छह अप्रैल अठारह सौ पचासी भक्तों के संग में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आनंदपूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं चैत का महीना गर्मी जोरों की पड़ रही है देवेंद्र कुल्फी बर्फ बनवाकर श्री राम कृष्ण और भक्तों को दे रहे हैं भक्तों को कुल्फी खाकर प्रसन्नता हो रही है मणि धीरे धीरे कह रहे हैं इनकोर इनकोर अर्थात कुल्फी और दो सब लोग हंस रहे हैं कुल्फी देखकर कर श्री राम कृष्ण को बिल्कुल बच्चे की तरह आनंद हो रहा है श्री राम कृष्ण कीर्तन तो बड़ा अच्छा हुआ गोपियों की दशा का वर्णन अच्छा किया री माधवी मेरे माधव को दे यह गोपियों के प्रेमोन्माद की अवस्था है कितना आश्चर्य है कृष्ण के लिए सब पागल हो रही थी एक भक्त एक दूसरे की ओर इशारा करके कह रहे हैं इनका सखी भाव है गोपी भाव राम ने कहा इनके भीतर दोनों भाव है मधुर भाव भी है और ज्ञान का कठोर भाव भी है श्री राम कृष्ण क्यों जी श्री राम कृष्ण अब सुरेंद्र की बातचीत करने लगे राम मैंने खबर भेजी थी परंतु नहीं आया न जाने क्यों श्री राम कृष्ण काम से लौटने पर थक जाता है एक भक्त राम बाबू आपकी बात लिख रहे हैं श्री राम कृष्ण साहस क्या लिख क्या लिखा है भक्त परमहंस की भक्ति विषय पर उन्होंने लिखा है श्री राम कृष्ण तो फिर क्या राम की खूब प्रसिद्धि होगी गिरी साहस इसलिए कि वह आपका चेला है श्री राम कृष्ण मेरे चेला कोई नहीं मैं तो राम का दासानुदास हूँ पड़ोस के कोई कोई आए थे परंतु उन्हें देखकर कर श्री राम कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा यह कैसा मोहल्ला है यहाँ देखता हूँ कोई नहीं है देवेंद्र अब श्री राम कृष्ण को कमरे के अंदर लिए जा रहे हैं वहाँ श्री राम कृष्ण के जलपान का बंदोबस्त किया गया है श्री रामकृष्ण भीतर गए श्री राम कृष्ण प्रसन्नतापूर्वक घर के भीतर से वापस आए और बैठक खाने में फिर बैठे भक्तगण पास बैठे हुए हैं उपेंद्र और अक्षय श्री कृष्ण की दोनों ओर बैठे हुए उनकी चरण सेवा कर रहे हैं श्री राम कृष्ण देवेंद्र के यहाँ की औरतों की बातें कह रहे हैं औरतें बड़ी अच्छी हैं देहात की हैं बड़ी भक्ति है फिर वे अपने आप में मस्त होकर गाने लगे वे भला किस भाव से गा रहे हैं क्या अपनी अवस्था का स्मरण होकर उन्हें उल्लास हो रहा है क्या इसीलिए वे ये गाना गा रहे हैं भावार्थ आदमी जब तक सहज सीधा नहीं हो जाता तब तक सहज को वह प्राप्त भी नहीं कर सकता भावार्थ दरवेश तू खड़ा रह मैं तेरे स्वरूप को जरा देख लूँ भावार्थ एक ऐसे भाव का फकीर आया है जो हिंदुओं का देवता और मुसलमानों का पीर है गिरीश प्रणाम करके विदा हो गए श्री रामकृष्ण ने भी गिरीश को नमस्कार किया देवेंद्र आदि भक्तों ने श्री राम कृष्ण को गाड़ी पर चढ़ा दिया देवेंद्र ने बैठक खाने के दक्षिण ओर आंगन में आकर देखा उनके मोहल्ले का एक आदमी उस समय भी तख्त पर पड़ा सो रहा था उन्होंने उसे जगाया आंखें मलते हुए उठकर उसने पूछा क्या श्री राम कृष्ण देव आए सब लोग ठहाका मारकर हंसने लगे यह आदमी श्री राम कृष्ण को देखने के लिए उनसे पहले आया था गर्मी लगने के कारण आंगन में तख्त पर चटाई बिछाकर आराम से सो गया था श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जा रहे हैं गाड़ी पर मास्टर से आनंद पूर्वक कह रहे हैं मैंने खूब कुल्फी खाई तुम जब दक्षिणेश्वर आना तो चार पांच कुल्फियाँ लेते आना श्री रामकृष्ण मास्टर से फिर कह रहे हैं इस समय इन्हीं कुछ बालकों की ओर मन खींचता है छोटे नरेंद्र पूर्ण और तुम्हारे संबंधी की ओर मास्टर द्विज की ओर श्री राम कृष्ण नहीं द्विज तो है ही उससे बड़ा जो है उसकी ओर मास्टर अच्छा श्री राम कृष्ण आनंद से गाड़ी पर जा रहे हैं